महावाक्यर्थो वर्णते महावाक्य का अर्थ वर्णन करते इदं संबंध इदं भेद कर है वाक्य भेद भ्रम निवर्तक वाक्य है महावाक्य जीव ब्रम में भेद भ्रम होता है ना हम ईश्वर ऐसा भेद ज्ञान है ब्रह्म उसके निवर्तक वक्य है महावाक्य भेद भ्रम निवर्तक वाक्य महावाक्य संबंध त्रेण अखंडार्थ बोधक होते महावाक्य अखंडार्थ का बोधक अखण्ड है अर्थ खंड रहित निर्भिधर किसी पदार्थ के साथ किसके साथ संबंध नहीं है लोक में भूतले घट नद्या पंच फला सन्ती पदों से पदार्थों का स्मरण होगा पदार्थों का परस्पर संबंध को विषय करने वाले ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान महावाक्यार्थ ज्ञान संसर्ग अवगाही संसर्ग अवगासर्ग विषय नहीं है पदार्थों का संबंध संबंधन एक ही पदार्थ है उसका बोध है एक ही पदार्थ एक ही तत्पकार को बोधन करता है वह संबंध को संब नहीं बताता है केवल शुद्ध स्वरूप को बताता है क्योंकि ये नियम है जहाँ जो अर्थ विभुक्षित जानने को इष्ट है वही अर्थ कहना चाहिए कोई कुछ जानना चाहता जो जानना चाहते वो इतने कहना चाहिए बुभुक्षित अर्थ जो बुभुक्षित नहीं ज्ञान तो नहीं वो यदि कहा जाए वो सुनेगा नहीं कहा जाता अनवधेव वचन अनवधेव वचन ये जो आवश्यक नहीं अधिव कहे तो फिर सुनने की इच्छा नहीं होती जो आवश्यक है इतने कहना है ये नियम है बुभुक्षित लक्षण वाक्य करते हैं ये आकाश में चंद्र कौन है कस चंद्रा? चंद्र चंद्र शब्द सुना है चंद्र शब्द का अर्थ क्या पूछता है तो उसको बोलते प्रकृष्ठ प्रकाश चंद्र है प्रकृष्ट प्रकाश कह कर प्रकृष्ट प्रकाश ये प्रकृष्ट प्रकाश संबंध वाले को बोधन नहीं कहा जाता है चंद्र शब्द का अर्थ केवल बताना है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र चंद्र का जो अर्थ है प्रकृष्ठ प्रकाश वाला ही चंद्र है वो अर्थ का ज्ञान होता है इनको तो क्योंकि चंद्र चंद्र प्राप्ति का अर्थ क्या है वो पूछता है क्या, क्या पूछता है का अर्थ उत्तर भी देना पड़ता है प्रातिपति का अर्थ मात्र उसका विशेषण धर्म कुछ नहीं कहना प्राप्ति को प्रकृष्ठ प्रकाश कहने पर भी अर्थमात्र का बोध होता है इसी प्रकार यहाँ भी जीव ब्रह्म भेद भ्रम होता है इसको निवृत्ति के लिए हेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य है तुम ब्रह्म हो तो जीव ब्रह्म की एकता का बोधक है वाक्य शुद्ध एकत्व ही बोधन होता है अखंड अर्थ को बोधन करता है महावाक्य अखंड अर्थ का बोधक होता है किस प्रकार संबंध त्रयन का तीन संबंध के द्वारा अखंडार्थ का बोध होता है संबंध किस प्रकार तीन तीन संबंध सम्बध कहते हैं संबंध त्रय नाम पदयो हो पदार्थ और विशेषण विशेष भाव प्रत्येगात्म लक्षण लक्ष्य लक्षण भावी तीन संबंध है पहला है सामान्य सामान्य पद यो हो पद में है सामना अधिकरण्यम अर्थ में नहीं पद में सामनाधिकरण्यम अर्थ, अर्थ में कहते पदार्थ और विशेषण विशेष्य भाव पदार्थ में विशेषण विशेष भाव संबंध विशेष विशेषण जो कहा जाता है नीलम उत्पलम उत्पल होता है नील होता है विशेषण नील शब्द नहीं नील शब्द तो नील अर्थ का वाचक है नील अर्थ है विशेषण उसका वाचक है नील शब्द उत्पल अर्थ है वाच्य विशेष द्रव्य कमल उसका वाचक शब्द उत्पल है विशेष होता अर्थ विशेष विशेषण भाव संबंध अर्थ में असामधिकरण पद में पद में होता है जैसे नीलम च तदलम चे न्यूलोत्पलम तत्पुरुष सामनाधिकरण कर्मधारे कर्मधारे समय समानाधिकरण होने पर समाधिकरण कहते हैं भिन्न पदार्थ निमित प्रवृत्ति निमित्त कहे हुए शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कह शब्दार्थ वृचित्व ये सामनाधिकरणीय पदों के प्रवृत्ति के निमित्त शब्द प्रयोग होता है शब्द की प्रवृत्ति होती है अर्थ को बोधन करने के लिए अब बताएंगे शब्द की प्रवृत्ति होती है अर्थ को बताने के लिए अर्थ को प्रकाश करने के लिए कई वक्ता कुछ बोलता है अर्थ को बोधन करने के लिए शब्द प्रयोग करता है शब्द की प्रवृत्ति होती शब्द की प्रवृत्ति के किसले अर्थ को बोधन के लिए घट कहेंगे तो लेखनी अर्थ का बोध होता है या नहीं घट पद की प्रवृत्ति का नि लेखनी रूप अर्थ में नहीं है जहां निमित्त है उसको बोधन करेगा घटापद प्रवृत्ति का निमित्त घटा अर्थ में लेखन अर्थ में नहीं है तभी घटा अर्थ को देखकर करके हम घटापद प्रयोग करते हैं पद प्रवृति का निमित्त पहले प्रवृत्ति निमित्त समझे तो फिर तो सामान्य तो अधिकरण समझेगे प्रवृत्ति निमित्त होता है घट शब्द प्रयोग करने के लिए अर्थ बोधन करने के लिए जो कारण है वो बात शक्यता आवश्यक जैसे घटत्व तो है वो प्रवृत्ति निमित्त होता है घटत्व तो है घट पद प्रवृत्ति का निमित्त है गोत्व है गोपद पद प्रवृत्ति का निमित्त है अब प्रवृत्ति निमित्त को जानने के लिए तो न्याय में अधिक है स्वच्य स्वच्य संबंध में स्वच्य वृत्ति स्वच्य उपस्थिति प्रकार प्रवृति निमित्तम ऐसे बताया जाता है अभी इसको जानने की आवश्यकता नहीं शब्द प्रवृति का निमित्त घटत्व तो गोत् शक्यता औषध को प्रवृति निमित्त कहते हैं। नील पद प्रवृति का निमित्त है नील है किसी द्रव्य को हम नील है? हा पठा हा। पठा है है। हा कहते नीलम उत्वलम, शुक्ल पटह पटह द्रव्य शुक्ल रूप है जब शुक्ल पट कहते यहाँ शुक्ल रूप वाला का अर्थ होता है शुक्ल पट पटहे द्रव्य उसको हम कहते शुक्ल तो शुक्ल शब्द का अर्थ यहाँ गुण नहीं क्योंकि पट गुण नहीं पट है द्रव्य शुक्ल का अर्थ है शुक्ल रूप वाला शुक्ल रूप वाले को शुक्ल शब्द से कहते हैं इस प्रकार नीलम उत्पल उत्पल हे द्रव्य नील उसका विशेषण होने से वो नीला भी द्रव्य है, अर्थात नील रूप वाले द्रव्य को नीला शब्द से कहा गया नील शब्द का अर्थ हो गया नील रूप वाले द्रव्य उसमें विशेषण रहेगा शक्यता औ होगा नीलम नील रूप को कहेंगे नीलम नील पद की प्रवृति निमित्त है नीलत्व नील रूप उत्पल पद की प्रवृति निमित्त है उत्पलत्व कमाल में रहने वाले उत्पलत्व जाति उत्पलत्व अलग है नीलत्व अलग है उत्पलत्व है द्रव्य कमल में रहने वाले जाति नीलत है नील भिन्न है प्रवृति निमित्त दोनों का हुआ नील पद की प्रवृति निमित्त हो गया नीलत्व उत्पल पद की प्रवृति निमित्त हो गया उत्पलत्व दोनों पद का प्रवृति निमित्त भिन्न है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त ये वो शब्द यो हो तव शब्दिन्न प्रवृति निमित्त हो नील उत्पल दोनों शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त होगी एक एक नीला तो। क्या तो का प्रवृत्ति निमित्त नील है नीलत्व और उत्पल के शब्द का प्रवृत्ति निमित्त उत्पलत्व जाती भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द और एक वृत्ति समान अधिकरणी भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द ओर एक वृत्तित्व एक अर्थ में वृत्ति एक अर्थ में रहे एक अर्थ को बताए नीला उत्पल जिस कमल उत्पल है वही नीला है उसको नीला कहते हैं एक अर्थ है जो कमल उसको कहते हैं नील भी कहते हैं जो कमल पुष्प नीला उत्पल नील भी हो और नील हो उसको नील उत्पल कहा जाता है एक अर्थ में नील शब्द की वृत्ति है शक्ति उत्पल शब्द की वृत्ति है एक अर्थ वृत्ति एक अर्थ में वृत्ति है एक अर्थ में दोनों शब्द रहते हैं दोनों एक शब्द को बोलते एक अर्थ को बोलते हैं एक अर्थ में दोनों रहते हैं तो दो शब्द एक अर्थ को बताएंगे दो शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो, तब उसको कहेंगे दोनों शब्द में, दो में सामानकरण है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कहे शब्द और एक अर्थ वृत्तित्व ये समान का अर्थ हुआ भिन्न प्रवृति निमित्त कहे हुए शब्द वृत्व जैसे नील उत्कल दो शब्द में सामनाधिकरण है नीलम च तदुत्कम च महान देवच महाने देव है ये होता है सामानाधिकरण दोनों पद में सामानाधिकरण होता है नीलोम पद में सामानधिकरण भिन्न प्रवृत्ति निमित शब्द एकार्थित्व ये सामान हो गया पद में दो पद में सामानधिकरण होगा और दोनों के अर्थ में विशेषण विशेष भाव होगा उसके बाद लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है अर्थ होता है प्रत्येगात्मा और लक्षण है और लक्षण है पद अर्थ लक्षण हो जाएगा लक्ष्य है शुद्ध स्वरूप लक्ष्य है उसका लक्षण है पदार्थ पद भी होगा तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होगा शुद्ध स्वरूपों को बताने के लिए पहले दोनों पद सुनने पर पदों का सामान्य अधिकरण ज्ञान होगा फिर अर्थों को लेंगे अर्थ में विशेषण विशेष भाव होगा उसके बाद लक्ष्यार्थ का ज्ञान होगा लक्ष्यार्थ के साथ पदों का अथवा पदार्थों का जो संबंध है लक्ष्य-लक्षण भाव संबंध होगा ये संबंध तीन प्रकार हुआ सामनाधिकरण्यम विशेषण विशेष भाव और लक्ष्य लक्षण भाव से तीन प्रकार संबंध है तदुपतम सामनाधिकरण्यम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ तो प्रत्येगात्म निकरण्यम एक विशेषण विशेषता विशेषण विशेष्य भाव द्वितीय हो गया लक्ष्य लक्षण लखे, लखे, संबंध तृतीय हो गया यह संबंध किसका पदस, च, अर्थो च, च, प्र, पद अर्थो पद पद में पहला संबंध सामान अधिकार अर्थ दूसरा हो गया अर्थ में विशेषण विशेष भाव और तृतीय हो गया प्रत्येगात्म प्रत्येगात्म के साथ पद अर्थ का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है ये तीनों संबंध है पहले सामनाधिकरण संबंध बताते हैं, सामनाधिकरण संबंध स्थावत पहले कहते यथा सोयम देवदत्तः ऐसे कहा जाता है सोयम देवदत्त लोक में किसी व्यक्ति को पहले देखा था भिन्न देश में अचित काल में तत्काल में देवदत्त को देखा था वर्तमान देश वर्तमान काल में वर्तमान काल और अन्य भिन्न देश में देखते हैं है देवदत्त सह का विशिष्ट तत्मे तत्काल तत्ता तत्ता विशिष्ट को स कहा वह जिसमें तत्ता रूप विशेषण है तत्ताकार सत्स तत्ल तद्देश तत्ल विशिष्ट देवदत्त को सहकार अयम कार्यता है एक विशिष्ट को अयम अयम अय अयदत्त एक सदेदत्त तद्देश तत्ल विशिष्ट तद्देश तत्ल विशिष्ट देवदत्त का स शब्द से कथन क्या जाता है अय शब्द सेतदेश देवदत्त का कथन किया जाता है सो तो एयम देवदत्त वो एक ही है भिन्न नहीं है किसको भ्रम हो या ये संशय हुआ वही है अथान्य है तो आप तो यथार्थ होता तो है भ्रमण निवर्त वाक्य तो बोलता है सो एम देवदत्त वही देवदत्त जिसको पहले देखे थे तो उसको निश्चय होता है एक ही है। पूरा दृष्ट देवदत्त वर्तमान दृष्ट एक ही एक जो बोध होता है उसे तत्देश तत्काल एक तदेश तो विशिष्ट में एकत्व नहीं क्योंकि तद्देश वर्तमान देश एक नहीं तत्काल वर्तमान काल एक नहीं विरोध को छोड़कर कर शुद्ध देवदत्त का ज्ञान होता एक ही देवदत्त करके ये सामान्य अधिकारण में सोयम देवदत्त बाकी तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सो अय सशब हो गया तत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक पूर्व काल तत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक सशब्द हो गया अयम शब्द हो गया ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त अयम शब्द एक तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अव शब्द हो गया शब्द से च एक पिंडे तात्पर्य संबंध एक ही देवतत्व में तात्पर्य संबंध दोनों का संबंध है दो पद सपद पद दोनों पद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द ही क्योंकि एक तत्काल विशिष्ट वाचक है एक ही तत्काल विशिष्ट है निमित्त होगा तत्काल इसका होगा तत्काल तो दोनों प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने पर भी एक अर्थ एक पिंड में दोनों का संबंध होने से ये सामान होगा दोनों पद का तत्व स्वर और अयम जिस प्रकार स्वयं दद इसमें सह अयम में दो पद में सामनाधिकरण हुआ दो शब्द का प्रयोग हुआ e एक अर्थ में एक ही दत्त पिंड में ठीक इसी प्रकार तथाच तथा तत्वी वाक्य तत्व तत्व तत्पद और तम पद दो पदे तत्पद होता है विषित चैतन्यवाचक तत्पद तत् तत्सर्व होता है तत्विट चैतन्यवाचकोक्ष विषित चैतन्यवाचक देखो दिया है परोक्ष विषित चैतन्यवाचक तत्पद परोक्ष आदि से सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मे आ जाएगा अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्यवाचक तम पद से अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्यवाचक तम पद का एक चैतन्य तात्पर्य संबंध तत्पद का तो चैतन्य पद का, का तो एक के एक ही चैतन्य में दोनों का संबंध दो पद ही एक परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य का वाचक तत्पद एक अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्यवाचक तम पद तत्पद दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न ही प्रवृत्तिमित्त क्या है उसका धर्म परोक्षित्व आदि इसमें अपरिषत्व आदि इसे सर्वज्ञो इसमें अल्पज्ञ इस दोनों का एक अर्थ में वृत्ति है एक चैतन्य में उनमें तो से तत्पद तम पद का हो गया सामानाधिकरण जहाँ समान विभक्ति से उपस्थित हो तब तो समानिकरण होता है नीलम च तदुत्पलम च महान चेवस्थ दोनों समान विभूति गयी तत्म तो समान विभिन्ति तो गई तब होता है ये हो गया पद दो पद में सामान हुआ अर्थ में होता है विशेषण विशेष भाव संबंध विशेषण विशेष भाव संबंध तु यथा यथा, त, त, त, त, त, नहीं, य नहीं यथा तत्र वाक्य स्वयं दे, देवत इस वाक्य में सो सब्दार्थ सशब्द का अर्थ है तत्काल विचित देवतत्व स्वयं देवतत्व में सह ऐसे शब्द है उसका से तत्काल विशिष्ट देवदत्ता और अयम शब्द का अर्थ होता है में दो मात्र अर्थ अव शब्दार्थकाल विशिष्ट देवदत्त दे दो हो गए सशब्द कालिष्ट देवदत्ता अव शब्द का हुआ यह तत्काल विशिष्ट काल विशिष्ट देवदत्ता ये दोनों का अन्योन्य भेद व्यावर्तक विशेषण विशेष भाव परस्पर अन्योन्य भेद व्यावर्तक है परस्पर भेद अन्य अन्य परस्पर भेद क्या व्यावर्तक विशेषण विशेष भाव संबंध होता है जैसे सोयम देवत सह कहेंगे तो, तो आयम का विशेषण हो जाएगा अन्य नहीं है आयम और आयम कौन है सो अन्य तो परस्पर भेद की व्यावृति होती भेदेद को हटा देना तत्व भिन्न नहीं है अब ये तत्व भिन्न नहीं है ये परस्पर भेद व्यावृतक होकर के विशेषण विशेष होते हैं अन्योन भेद व्यावर्तक होते परस्पर भेद का व्यावर्तक जैसे नीलो कलम नील हो गया विशेषण उत्पल कैसे से नील कहेंगे तो अन्य नहीं अन्य की का करना भेद रक्त आदि को नहीं लेना अन्य रक्त आदि की व्यावृति करना तो भे, पर, भेद परस्पर भेद व्यावृतिक होकर के विशेषण होता है अन्य व्यावृतिक होकर के अन्य रूप विशेष का व्यावृत्त होकर नील होता है विशेषण उत्पलकों को भी विशेषण कह सकते हैं नील है कैसा नील कमल का नील पटगा नील नहीं है तो नीला का विशेषण हो जाए कमल संबंधी नीला, पट आदि क्या की व्यावृत्ति हो जाएगी इसी प्रकार परस्पर विशेष विशेषण भाव है भेद व्यावर्तक होकर के विशेषण विशेष भाव संबंध जिस प्रकार स्वयं देवत में इसी प्रकार यहाँ भी तत्वशी वाक्य में तथा अतरापि वाक्य तत्पदार्थ परोक्ष विशिष्ट चैतन्य का तत्पद का तत्परुक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और पदार्थ हो गया आदि विशेष चैतन्य दोनों अन्योन भेद व्यावर्तक परस्पर भेद व्यावर्तक दोनों का भेद क्या व्यावर्तक एकत्व तो ही, ही भेद का व्यावर्तिक जो तत्पदकार वही तम है जो तम है वही तत्पदकार्थ है तम भिन्न की व्यावृत्ति होगी तत्पदार्थ और तत्पदार्थ से भेद की व्यावृत्ति करने के लिए पदार्थ दोनों का अत्यंत ऐक्य अन्य ने भेद परस्पर भेद व्यावर्त होकर विशेष संबंध होता है यह हो गया पदार्थ में संबंध है और लक्ष्य लक्षण संबंध होता है लक्षण बन जाएगा पद अथवा अर्थ लक्ष्य होगा लक्ष्य अर्थ स्वयं देवदत्त में सब्द का अर्थ देवदत्ता शुद्ध देवदत्ता ही लक्ष्य है उसका लक्षण है स शब्द को ले सकते हैं अथा अर्थ को ले सकते हैं तत्काल विशिष्ट देवदत्त तदेश काल दे विशिष्ट तद इसी प्रकार अयम में अयम शब्द को कह सकते हैं अथा ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त को भी कह सकते हैं। उसके साथ लक्ष्य का संबंध होता है लक्ष्य लक्षण लक्ष्य तो शुद्ध देवदत्त है लक्षण शब्द हो सकते है अर्थ भी हो सकते है लक्ष्य तानते लक्षण शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा लक्षित होता है शुद्ध स्वरूप तो शुद्ध स्वरूप के साथ शब्दार्थ का संबंध होता है लक्ष्य लक्षण भाव देखो यथा तत्व बाकी सो एम देव दत्त सशब्दाह हो शब्द और अयम शब्द दोनों लक्षण हो जाएंगे शुद्ध हो गया लक्ष्य अर्थात शब्द का अर्थ और अयम शब्द का अर्थ तद दोनों अर्थों को लेना विरुद्ध तत्काल ए तत्काल जिसी तत्व अर्थ में तत्काल विरुद्ध अर्थ है तत्पदकार तत्काल है अयम पदकार विरुद्ध दोनों। जो तत्काल ये तत्काल नहीं हो सकता है तत्काल ये तत्काल विशिष्ट विशिष्टत्व परिचय करके अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अविरुद्ध है लक्ष्य देवदत्त देवदत्त हो जाए लक्ष्य अलक्षण हो जाएंगे सशब्दन अथा सशब्द का अर्थ ऐम शब्द का अर्थ होगा शब्दों का लक्ष्य के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध अथा अर्थों का शब्दों का हो अथवा अर्थों का हो किसी शुद्ध स्वरूप के साथ शुद्ध देवत के साथ सशब्द अयम शब्द है, है लक्षण अथा शब्द का अर्थ अयम शब्द का अर्थ किन्तु वो अर्थ जब लेते हैं विरुद्ध तत्काल ए तत्काल को छोड़ करके शुद्ध स्वरूप को बचाने के लिए ये होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध तथा अत्रि सप्तम से बाकी में इसी प्रकार लक्ष्य लक्ष्मण संबंध होगा तत्व पद यो हो तदर्थ होगा तत्पद तम पद दोनों का शुद्ध स्वरूप के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध लक्ष्य शुद्ध चैतन्य और लक्षण हो गया तत्पद तम पद अथवा तत्पद अर्थ सर्व केन्द्र तम पद का आसार पंत आदि विशिष्ट अपरिक्षत्व आदि विशिष्ट तम पद पर दोनों विरुद्ध अपरक्ष छोड़ करके शुद्ध चैतन्य लेना विरुद्ध परोक्षत्व आदि विशिष्ट तोय परोक्ष विशिष्ट विरुद्ध अंश को छोड़ देने पर अविरुद्ध चैतन्य के साथ संबंध है लक्ष्य रक्षण वाले संबंध किसका है पदयो हो तदर्था तत्व पद यो हो तदर्था चैतन्य सह लक्ष्य लक्षण भाव इसको अन्य समझना चैतन्य के साथ तत्व पद का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अर्थात तत्व पदार्थों का लक्ष्य लख़े लक्षण संबंध लक्षण लक्षण संबंध कहेंगे लक्ष्य के साथ के दाचक पदों का विशिष्ट वाचक पदों का अथवा विशिष्ट अर्थों का किसके साथ संबंध होगा लक्षण के साथ लक्ष्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव इमो में भाग लक्षण एक भाग को छोड़ करके एक भाग लेते हैं तो भाग लक्षण भाग त्याग लक्षण कहते हैं विरुद्ध को छोड़ करके अविध्वंस को लेते हैं तो भाग त्याग लक्षण है लक्षण तीन प्रकार है वो कहेंगे जहत लक्षण अजहत लक्षण और क्या होते जहत अजहत लक्षण तीन के लक्षण बताएंगे तीन लक्षण अलग अलग हैं। लक्षण उसमें यह है जोहत लक्षण शब्द से भाग त्याग लक्षण कहते है सप्तम से स्वयं देवता इत्यादि में भाग त्याग लक्षण होती है सब देश तत्काल विरुद्ध है तत्काल एतद्द के साथ एक नहीं हो सकता है परोक्षत तो अपरोक्ष में नहीं रहेंगे चैतन्य तो दोनों को छोड़ करके शुद्ध चैतन्य का बोध होगा इसलिए यहाँ पहले पदों दोनों पदों में समानाधिकरण ज्ञान होने के पश्चात दोनों अर्थ उपस्थित होगा अर्थ उपस्थित होने पर अर्थ में विशेषण विशेष भाव संबंध ज्ञान होगा और विशेष विशेषण भाव संबंध होने पर परस्पर का भेद व्यावर्तक विशेष विशेषण के भेद का व्यावर्तक होगा विशेषण विशेष का भेद व्यावर्तक होगा नीलम उत्पलम उत्पलन नील भिन्न का व्यावर्तक और नीलम उत्पल भिन्न पट का व्यावर्तक पट्टेद का व्यावृतक नीलो नील भेद के व्यावर्तक उत्पल परस्पर भेद व्यावर्तक होकर के दोनों का विशेषण विशेष भाव संबंध होता है भेद व्यावर्तक होने से विरुद्ध अंश को छोड़ करके आगे शुद्ध अंश लेंगे लक्ष्य लक्ष्मण संबंध के द्वारा तीन प्रकार संबंध हुआ सामान विशेषण विशेष भाव और लक्ष्य लक्ष्मण भाव संबंध ये तीनों संबंध के द्वारा महावाशी के द्वारा शुद्ध स्वरूप का बोधन कराया जाता है पूर्ण पिदम पूर्णादश पूर्णश